रो माला कभी इधर जा, जा, मा जा रही कि उधर जा रही माला श्रद्धराला का ये माला कैसी माँ कहीं इधर जा रही कि कभी उधर जा रही माला क्या है अरे माँ इसमें इस माँ समाई हुई है महाराज इसमें लक्ष्मी लीद हो गई है माँ जिसमें लीड हो जाए उसी का नाम माला है लक्ष्मी जब ठाकुर चलने लगे तो लक्ष्मी ने कहा मैं भी चलूंगी तुम वहां तो नित्य स्थान है नित्य स्थान में आज ऊपर से रहना चाहती हूँ कहाँ रहोगे क्या मैं तुम्हारे माला में निवास करूँ इस माला में लक्ष्मी मा। जी लीन हो गये श्रद्धा जी रक्त जय रक्तने जगद जगद अभय दंड शुकन मतन मतना प्रति गिरी शोहता थोधता दि अब महाराज हाला हल प्रगट हुआ समुद्र का मंथन करोगे तो अमृत पीने के पहले जहर पीना ही चाहिए जहर प्रकट हुए बगैर अमृत का महत्व नहीं रहेगा जीवन में भी अगर आप अमृतत्व तो प्राप्त तो करना चाहते हो तो पहले विष का प्याला पीना पड़ेगा इसको समझना आ, दुनिया हमको क्या कह रही है दुनिया हमको गालियां बक रही है अरे बड़ा आया भगत बन के कल तक तो ऐसा था आज माला लेके बैठा हुआ है, है? कल तक तो वहां जा रहा था आज संतों के चरणों में टेक रहा है दुनिया का यही जहर का प्याला है घवड़ाओ विष आ गया विष कौन पिए भगवान का इशारा हुआ देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की देव देव महादेव भूत भावन भूतात्मन भूत भावना प्राही न स्वामी रक्षा करो रक्षा करो भगवान शंकर प्रकट हुए कहीं जरा मैं पूछ लू भाई प्राण देना है जरा इस जिसका है उससे भी पूछ लू तो हाँ इसी बात है कहीं मैं पूछ तो लू तो श्री पार्वती जी से कहा कि बोलो पी लू पी लू पानी ऐसा नहीं सोचना कि मैंने आप घाने के लिए कह दिया एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्व भावना तद विषम जगधु मारे विष को लिया उठाया मुख में डाला क्या जल्दी निकल जाओ मेरे मुख में रामजी का नाम रहता है आगे बढ़ो मुझसे आगे आगे बढ़ा कट से नीचे उतर बस यहीं रुक जाओ यही रुक जाओ कह क्यों कि आगे ठाकुर रहते हैं ठाकुर रहते हैं मुख में राम नाम रहता है इसलिए यहां मत रहना हृदय में ठाकुर रहते इसलिए वहां मत जाना बीच में रुक जाओ जिसने कहा मैं तो जाऊंगा तुमने मेरी मर्यादा नष्ट की है कह तू जा नहीं सकता कि मैं जाके रहूंगा क्या के, कह तेरा लखड़ दादा भी नहीं जा सकता ठीक है शंकर भगवान ने वही रोक लिया उसको कह मैं कुछ करके रहूंगा क्या कर ले तो तेरी इच्छा हो मैं तुम्हारे कंठ को काला कर दूंगा स्ह कर दूंगा कहे कर दे विष्ण ने कर दिया शंकर जी ने कहा गहना पहना दिया तेने उसने स्याह कर दिया कह गहना पहना चलत कुंडलम चलत कुंडलम ब्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्ना ननम नीलकंठम दयालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम नीलकंठ बीच में है इधर प्रसन्नानन उद दयाल है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम इधर प्रसन्नानन उधव दयाल अर्थात जहर पीना है तो मुंह बिचकाया नहीं प्रसन्ना ननम अपना महत्व दिखनाने के लिए दयालम इसलिए नीलकंठम कंठम नीलकंठम दयालम जहर ने कहा मैं, मैं कुछ करूंगा कह कर ले कहे क्या करोगे कहे कंठ को नीला कर दूंगा कहे गहना पहना दिया ये अच्छा ये अच्छा अच्छाकार गले नीलम काम कर लिया अपना ये चकार गले नीलम भगवान शंकर के गले में गहना पहनाने के लिए साक्षात सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज गहना पहना रहे जहर ने क्या किया गले नीलम और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कच्च साधो विभूषण सुखदेव जी ने गहना पहना दिया दा दा। राम जी समुद्र मंथन आरंभ हुआ उच्च सेवा घोड़ा निकला बलि ले गया हाथी निकला इंद्र महाराज ले गए कौस्तुभ निकला कहे ठाकुर ये मेरा ये कौस्तुभ नहीं है ये संसार की दुनिया के समस्त प्राणी मात्र का प्रतिनिधित्व करता हुआ रत्न है इसको मैं अपने गले में धारण करूंगा अराव हाथी पर तुम चढ़ो इंद्र उच्च सेवा घोड़ा पर तुम चढ़ो बली महाराज लेकिन सारे संसार को अपने गले में धारण करने के लिए मैं आ जाऊंगा कौस्तुभ मणि सारे संसार का प्रतिनिधित्व करती है ऐसा शास्त्र का उल्लेख शास्त्र कह रहा है कि दास नहीं कह रहा है दास शास्त्र का जूठा आपको सुना रहा है राम जी इसके बाद और निकला और निकला तीन एक सतोगुणी एक रजोगुणी एक तमोगुड़ी तीन की तमोगुणी मदिरा निकली जय चिले गए रजोगुणी अफ्सरा निकली देवता ले गए सतोगुणी भगवती भास्वती नूपुरों के नूपुरों के सुंदर ध्वनि को बिखेरती हुई है? चमकती हुई अपने सौंदर्य से अपने आभा से प्रभा से कांति से सारे लोगों के नेत्रों को चुराती हुई भगवती भास्वती लक्ष्मी कद उनका अभिषेक हुआ है ब्राह्मणों ने अभिषेक किया उनका श्री, लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब ललक ललक उठे, देवता भी ललचे, दैत्य भी ललचे, और भी लोग ललचे जिनको नहीं ललकना चाहिए वो भी ललचे, सब ललके कहे मैं उच्चेष रवा घोड़ा नहीं अरावत हाथी नहीं तो उस तुम मणि नहीं कि जो चाहे उसे ले ले हम तो उसके पास जाएंगे जो मुझको जिसको मैं चाहूंगी हम उसके पास जाएंगे जिसको हम चाहेंगे बैठ जाओ सबको हम माला लेके चल रही तो स्वयं बरा है हम स्वयं बरा है जैसे जिसको वर्ण करेंगे करेंगे वही हमारा पति होगा माला लेके घूम आई चारों तरफ से किसी ने पूछा वरण नहीं किया कहीं नहीं किया कहीं क्यों नहीं किया कहीं कोई मिला ही नहीं कोई क्यों नहीं मिला कहीं कोई चाहता नहीं आपको कि सबकी ललचो ही दृष्टि मेरे ऊपर तो इनी में किसी का वर्ण कर लो मैं क्या करूं किसी में कोई दोष है किसी में कोई दोष है किसी में कोई दोष है निर्दोष कोई नहीं और मैं चाहती हूं सर्वथा निर्दोष तो इसमें कोई सर्वथा निर्दोष दिखा ही नहीं कही दिखा एक ही है जो सर्वथा निर्दोष है कर वर्ण कर लो कि तो उसमें बहुत बड़ा दोष है दुनिया <laughs> ध्यान नहीं दुनिया सदोष है इसलिए मैंने वरन नहीं किया जो निर्दोष है उसमें बहुत बड़ा दोष है वो मुझको चाहता ही नहीं उसने मेरे मेरे से नजर ही नहीं मिलाया वो तो जाके और के पड़ गए तो फिर क्या करोगी दूसरी बार घूमी और घूम के सारे चाहने वालों से मुख मोड़ करके बब्रे बरम सर्वगुण अपेक्षितम भगवती कमला लक्ष्मी जी महारानी जाके नारायण के गलों में जयमाला छोड़ दिया श्री नारायण के गले में जब बरमाला पड़ी नारायण की आंखों से आंसू लक्ष्मी तुमने अपने समस्त चाहने वालों से मुख मोड़ लिया और मुझ निरीह को निश्चे को तुमने वर्ण किया है अब मैं तुम्हें क्या करूं मैं कहां रखू तुमको क्या लक्ष्मी मैंने तुमको अपने हृदय में स्थान दिया ठाकुर कह रहे हैं नोट करो हृदय में कागज में नहीं हृदय में नोट करो ठाकुर कहते हैं जो सारी दुनिया से मुख मोड़ करके मेरी ओर आता है उसको मैं अपने हृदय में धारण कर लेता हूं जो अपने सारे चाहने वालों से मुख मोड़ करके कि केवल नारायण का वर्ण करता है नारायण उसको अपने हृदय में ढाल है, अपने हृदय का हार बना देती है, अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए बोलो धन्वंतरी भगवान ये भी भगवान का एक अवतार है चौबीस अवतारों में अमृत जो निगरा महाराज दैत्य बड़े दैत्य बड़े न, सावधान हैं, दैत्य सावधान संसार में रहता है आसुरी संपदी आसुरी संपत्ति संसार में सावधान रहती है और दैवी संपदा परमार्थ में सावधान रहती है दैत्य ने झाट पकड़ा और छीन छी देवता बेचारे टुकुर टुकड़ देख रहे हैं श्री नारायण की और स्वामी ले गए ले छीन ले गए तरसा आरत छीन ले गए नारायण मुस्कुराई भड़बड़ाती क्यों अरे अभी मेरी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी कलाएं हैं इनको ये क्या जाने अभी इनका लकड़ दादा भी मेरी कला को नहीं जानता है अभी मैं छीन की लाता हूं रहा है। और देखते देखते ठाकुर का एक दूसरा अवतार हो रहा है मोहनी अवतार हो रहा है मोहनी भगवान भगवान, भगवान मोहनी अवतार धारण करके दैत्यो से के पास गए ने देखा भगवान के उस स्वरूप को कहे आप कौन है कहां से आई है क्या है कहें हम तोली है हैं, हमारा कोई मां नहीं हमारा कोई बाप नहीं हमारा कोई मां नहीं हमारा कोई बाप नहीं हमारा कोई पति नहीं तापू तो ठीक कह रहे हैं गलत तो नहीं कह रहे मेरा कोई स्वामी नहीं मेरी कोई मां नहीं मेरा कोई बाप नहीं मेरा कोई स्थान निश्चित नहीं है मैं कभी इधर घूमती हूं कभी उधर घूमती हूं कभी वृंदावन जाती हूं कभी अयोध्या जाती हूँ कभी खंबे से आती हूँ तो कभी उधर से आती हूँ कभी मछली के पेट में चली जाती हूँ तो कभी कच्छर के पेट में चली जाती हूँ मेरा कोई स्थान नहीं मेरा कोई स्वामी नहीं मेरा कोई माँ नहीं मेरा कोई कुछ नहीं इह, इह, मैं तो ऐसे ही घूमने वाली अरे क्षण के लिए रुकती नहीं एक क्षण के लिए रुकती नहीं कही यहां रुकी तो वो भक्त पुकार रहा है वहां गई तो वो पुकार रहा है वहां गई तो वो पुकार रहा है दौड़ते मेरा जीवन जा रहा है दैत्य लोग बड़ी प्रसन्न हुए हम, अब हम आपको रखें आपको हमारे लिए भगवान ने भेजा है क्या ठीक है क्या पहले आप हमारा हम लोगों में बड़ा झगड़ा है ये अमृत बांट दो क्या कुश्चरी के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, आपका परिचय क्या है क्या बयाम कश्यपाया तुम्हारी तरह हमारी वंश परंपरा नहीं है हमारी परंपरा बड़ी प्रशस्त है हम भगवान कश्यप के पुत्र हैं कि इतने बड़े महान होकर के एक पुस्तरी पर विश्वास कर रहे हैं शर्म नहीं आती मैं नहीं बांटू आए ही करने के लिए बड़े लीलाधर हैं नागर की लीला यही कहते नहीं आप ही को बांटना पड़े कहकर फिर हम खाली देखते हो तो नहीं हम तो जो हाँ फिर हम तो कहेंगे वो करना पड़े कहें बिल्कुल करेंगे उसमें बीच में कोई बाधाधान नहीं कह हो नहीं होगा क्या फिर खाली देवताओं को थोड़ी बाटे देवते थोड़ी बांटेंगे देवताओं ने भी मेहनत किया बैठो एक तरफ देवता एक तरफ देख बैठने पहले जाओ नहाओ नहा हाँ सब समझा वह बैठो क्या तो मैं बांट रही हूं महाराज भगवान ने कहा इस साफ को अमृत में नहीं पिलाऊंगा अपने हाथ ठाकुर उस तरह मुस्कुरा के देख रहे हैं और एक एक मुस्कुरा के मंद मंद बात कर रहे अमृत भी जा रहा है इधर अमृत बट रहा है उधर अच्छी तरह और महाराज कोई इधर काम में खोल दिया कोई उधर काम में खोल दिया सब उसी में मस्त है।, है और इधर अमृत का बटवारा हो रहा है ठाक के साथ है अमृत बट रहा है, है तो किसी ने देखा कहें अमृत आप इधर का ऊपर का पानी पानी छलक करके इनको पिला देते गाढ़ा तो उनको पानी बड़ी विलक्षण लीला है महाराज राम जी तो कभी उधर पिलाती है तो एक आ गया था एक चक्कर में आ गया लेकिन वो महामूर्ख था छिप के बैठ जाता तो बड़ा अच्छा था वो बैठा चंद्रमा और सूर्य के बीच में जहां प्रकाश है, है। <laughs> इसलिए भाई अमर हो गया राहुल केतु के रूप में आज भी सताता है और जब अमृत का वितरण हो गया ठाकुर देखते देखते वही पर देखते सामने कह देखो मैंने धोखा नहीं दिया मैंने धोखा नहीं दिया सारी गायब हो गई लंगा गायब हो गया फलिया गायब हो गई चुर्बी गायब हो गई हैं? और वहां पर भगवान ने कहा देखो उनका युद्ध आरंभ हो गया भयकर युद्ध महाराज आरंभ हुआ ऐसा युद्ध तो कभी हुआ नहीं हो ऐसा युद्ध तो कभी हुआ लड़े उच्च ऐसा अरे मैं आपको क्या बताऊं बृहस्पति लड़े, लड़े सुखाचार से इसमें ऐसी लड़ाई है बृहस्पति अब इससे बढ़ के तो कोई लड़ाई नहीं होती अरे सब फिर सब लड़े गुरु में गुरु में लड़ रहे इसमें बृहस्पति सुक्काचार बिड़ गए दोनों कभी लड़े तो थे नहीं महाराज बुद्धम बुद्धि कर रहे हैं बृहस्पति चो सनसा बृहस्पति उषणा से लड़े ये मैंने बात इसलिए कह दिया कहीं आपने सुना कि ऐसे कह दिया बृहस्पति उषणा से लड़ गए बड़ा भयंकर युद्ध हुआ लेकिन उस भयंकर युद्ध में बलि की पड़ा गई लेकिन इंद्र निजरा घमंड की बात कही कह इंद्र उप तो समय है ये तो ठाकुर है जिसकी वो चले जाते हैं उसी को दीजिए इसमें तुम प्रसन्न हो हम लोग प्रसन्न होने वाले नहीं है और जो प्रसन्न होने वाला है वो तो बुद्धिमान नहीं नष्यंती न सोचंती तूय अपिता बलि महाराज कोई दुख नहीं हुआ बलि महाराज को पुनः जीवन दिया श्री शुक्राचार्य जी महाराजी संजीवनी विद्या के द्वारा उनको पूरा जीवित किया ब्राह्मण ने मुझे जीवन दान दिया है अब ब्राह्मणों ने महाराज उससे यज्ञ याद कराया विश्वजित यज्ञ कराया और उस यज्ञ से बढ़िया घोड़ा प्रकट हुआ अस्त्र शस्त्र आयु प्रकट हुए और सी, में नहीं हो गया हजारों वर्ष बीत गए इसमें इतने भी जितना मैंने कह दिया और उस पर चढ़ करके महाराज जी श्री बली महाराज देवलोक पर आक्रमण करने के लिए पधारे देव इंद्र ने सोच कहा गुरह महाराज जी बड़ी ताकत मालूम पड़ रही है ब्राह्मण का बल मिल गया है इस समय आप पार नहीं पाएंगे आप भाग जाए हंसे वो जाके सुमेर के कंदरा में छिप गए बली महाराज ने स्वर्ग को सोना पाया अपना अधिकार कर लिया त्रैलोक के पर अपना बली जी ने अधिकार कर लिया अपने घर आए और इधर देवताओं की दुखी होने के बाद घर छूट जाने के बाद इधर उधर भटकने के कारण अदिति माता दुखी हुई और दुखी होकर के अपने पति के पास गई पति ने एक अनुष्ठान कि तुमको बेटा होगा तुमको पुत्र होगा और पुत्र का कौन कौन सा अनुष्ठान महाराज जी पुनसवन व्रत बताया कि पुनसवन व्रत करो आपको पुत्र पैदा हो राम जी हम ये तो आपको आश्वासन नहीं करते कि पुंसवन व्रत करोगे तो बेटा पैदा होगा लेकिन ये हमारा आश्वासन है और डंके की चोट पर आश्वासन है कि अगर कोई गर्भड़ी माता पुंसुवन व्रत का अनुष्ठान करे तो उसको वैष्णव पुत्र पैदा होगा ये मेरा अनुशासन ये मेरा आश्वासन है आपको शास्त्र के बल पर और साथ ही श्रीमद जी के बल पर गुरु कृपा के बल पर और अनुभव के बल पर ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि कोई गर्भिणी माता अगर पुंसमन व्रत का अनुष्ठान करे तो उसको वैष्णव तक व्रत किया राम जी पुंसवन व्रत में की जो पद्धति है वो पद्धति बताया कि शुद्ध होकर के पवित्र होकर के आप बैठे अब सब पद्धति यहां पर बताई गई और उसके बाद ठाकुर को भोग लगावे भोग क्या लगावे श्रितम पायसी नैवेद्यम साल्यनम भात भगवान को भूल जाए पायस भोग ये जो भात है खीर इसको बहुत पसंद करते हैं करतेमई का भंडारा हो या तुम्हें क्या कहना है वैष्णव को बहुत पसंद है लेकिन मैंने हंसाने के लिए नहीं कहा भाव बता तो रहा हूं भाव ये वैष्णव को बहुत पसंद है वैष्णव तस्मई बहुत पसंद करता है वैष्णव तस्मई क्यों पसंद करता है कि वैष्णव की आराध्य विष्णु पसंद करते हैं? अब विष्णु पसंद क्यों करते हैं कि शाली एक ऐसा अन्न है जो हमारा भक्त है देखो भारत का नाम भक्त है संस्कृति भारत का नाम ही भक्त है संस्कृत में भात शब्द को भक्त भात तो भक्त का अभ्रंश भक्त बने भात भक्त बने भात ठाकुर कहते भक्त जो है मुझे भक्तों की याद कराता है ये भात जो है ना चावल इसकी ऊपर की भूसी निकल जाती है इसी प्रकार मेरा भक्त जो है वो संसार की छिलके को अपने से अलग करते इस संसार की छिलके को अपने से अलग कर देखो ये जो शादी है ये जो भक्त है भात है ये जल में सिद्ध हुआ है कि बहुना दूध में सिद्ध हुआ है तो दूध और जल दोनों तो रस है तो रस में सिद्ध हुआ रस में सिद्ध हुआ ना तो क्या मेरा भक्त भी रस से ही सिद्ध रस तो मेरे भक्त के ही पास है अन्यथा तो है ही नहीं तो चूंकि मेरे राम जी को भात पसंद है मेरे राम जी को भात पसंद है इसलिए वैष्णव अगर तस्मय से प्यार करे तो उसकी लालब नहीं जिहवा लौल्य नहीं लोलुपता नहीं वो तो उसकी स्वामी भक्ति है जो उसके स्वामी पसंद करे उसको पसंद करनी चाहिए इसलिए वैष्णव क्षीर को अमृतम क्षीर भोज अमृतम क्षीर भोजन तो में दूध भात का नियम है दूध भात राम जी जब गए वहां ना श्याम जी मिथिला में रामजी मिथिला में गए तो राम जी मिथिला में जब गए श्याराम तो वहां पर दाले भात मिला रहा हा ऐसा है जी हाँ? सुपोदन हाँ? सर भी सर भी सुंदर स्वाद पुनीत छन मह सबके पर सितुर स्वाद बनी हम एक कथा कह रहे थे रामायण की तो मैंने कहा कि ठाकुर जी को बात बहुत पसंद है तो कहे महाराज आपके ठाकुर विवश है हम क्यों विवश है कहे यहाँ जनकपुर में कुछ दूसरा दिए नहीं तो पसंद करो तो न करो तो वही है वहां पर हमने कहा कि तुम्हारी है अरे जनकपुर में मान लो भात की बहुलाये बहुताए थे अयोध्या में तो नहीं है वहां तो गेहू की बहुताए थे लेकिन वहां भी ठाकुर भाते खाते वहां भी ठाकुर भाते पाते बाज चले किल मुख अरे भैया जो सबसे बड़ी बात है वही है ठाकुर जब भात पाते हैं तो ठाकुर को भक्त याद आता है बस सीधी बात ये है ठाकुर कहते हैं भक्तों मैं भात के रूप में तुमको मुख मिले रहा हूं और मुख से पीछे पेट में उतार रहा हूं मेरे उधर में भक्त है मेरे उधर में और कोई दूसरा नहीं महाराज जी पर्यवत में दूध भात खाने का नियम है प्रव्रत किया भगवान श्री नारायण प्रकट हुए माता अदिति के सामने माता अदिति के सामने प्रकट होकर के कहा देवी हम जानते हैं आपने मुझे क्यों बुलाया है लेकिन इस समय हमारी गति गतिमति मंद है क्या कहते हैं महाराज कह इस समय बली है राजा दैत्यों का अब बली के ऊपर हम आक्रमण नहीं कर सकते वरी वैष्णव वैष्णव के ऊपर हमारे अस्त उठ नहीं सकते दलित प्रहलाद का वंशधर है प्रहलाद के वंश का मैं विनाश नहीं कर सकता इसलिए हे माता मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता इति देवी में मती ही। मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता श्री अदितिजी उदास हुई के माता उदासमत हो मेरी आराधना की तो मैं बलि को मार तो नहीं सकता लेकिन बलि को प्यार तो कर सकता माता मैं बलि को मार से बस नहीं करूंगा बलि को मैं प्यार से बस में करूंगा यह कैसी कर मैं बलि के दरबार का भिक्षुक बनूंगा मैं बलि के दरबार का भिक्षु बनूंगा तो उस भिक्षुक का रूप कैसा होगा कि माओ तेरा बेटा बनेगा धीरे से कहा जाके कान में मैया में तेरा बेटा बनूंगा धीरे से कहा कान में जाके कान मैया में तेरा बेटा बनूंगा अब फिर कहते मैया इसको किसी से कहना मत ऐसे कहते नहीं परस्मा आखेयम ये किसी से कहना मत कि स्वामी अगर कोई पूछे तो पृष्ठया कथन चना रहे भी तो कहना मत किसी से मैं तेरा बेटा बनूं तू तो मेरी मां है ठाकुर शंख चक्र गापदारण किए हुए भाद्रपद शुक्ल शुक्ल द्वादशी में है? श्री माता आदिति के प्रत्यक्ष प्रकट हो गए बोलो श्री वामन भगवान भगवान, भगवान भगवान का वामन होता हो गया लेकिन देखते देखते भगवान बामन जो है देखते देखते एकदम छोटे बन गए महाराज बबू वनो बटू तुरंत क्यों के जैसा काम करो वैसा वेश धारण करो हमने देखा एक आदमी को हमने देखा फिर आंखों से पैंट वगैरह पहन के टाई वगैरह लगा के कथा कहते बैठा हम क्या कथा तो तुम अच्छी कहते हो जरूर अपने मन में कहा कथा तो तुम जरूर अच्छी कहते हो लेकिन ये तुम्हारा वेश कथाकार का नहीं और जब तक तो वेश कथाकार का न हो तब तो तक कथा में आनंद मिलता है भजन करो तो भजन का वेश भी धारण करो संध्या पूजा करो तो कभी पेंट वगैरह पहन के मत करना धोती पहनने करना उसका परिणाम पेंट वगैरह पहनोगे तो उसमें लागनी बांधी जाएगी अक रहोगे और अक रहोगे तो संध्या पूजा निष्फल हो जाएगी छो करके द्विक छो करके समझा बुले करना चाहिए दिन? और ये लुंगी पहनना तो बिल्कुल आशास्त्री है लुंगी पहनना बिल्कुल आशास्त्री है मेरी बात सुनो मैं शास्त्री की बात रहा आप कह रहा हूं आपके कल्याण कह रहा हूं चाहे मानो चाहे मानो लेकिन मैं कहूंगा जरूर ये लुंगी पहनना जो है अशास्त्रीय अगर गृहस्थ अक दिखाई पड़ जाए तो उसको देखने से पाप लगता है अकक्ष में बगैर कांच के धोती करी कांच लगा के तरह और अगर विरक्त ब्रह्मचारी बाणप्रस्थ यती तीनों अगर ये सकच्छ दिखाई पड़ जाए तो भी पाप है सन्यासी को साधु को बाणप्रस्थ को ब्रह्मचारी अक रहने का आदेश लेकिन नीचे लगोटी हो यानी या लटकाया नीचे हो के साथ मजबूत होगोटी हो दो कांच वाली लगोटी हो नीचे दो कांच वाली लगोटी हो दो बार उसका दिया जाए बंधन तो गृहस्थ को लुंगी नहीं पहनना चाहिए जैसा वेद जैसा काम करो वैसा वेश धारा महाराज वेश का महत्व ये वैष्णो लोग क्या कहते हैं सब तो कर्म है इसको हम नहीं मानते अरे इसको तुम्हारे दादा मानते हैं तुम कैसे नहीं मानोगी ठाकुर जी महाराज मेरे राम जी महाराज कहते हैं मेरा भरत मुझको याद आ रहा है कौन सा भरत याद आ रहा है पहले वैसे याद कर रहे तापसवेश गात जपत निरंतर मोही देखो बेन करू सखाश तो का महत्व भात क्या महत्व सच्चा होना चाहिए मन चंगा तो कटौती में गंगा तुम्हारा मन कभी चंगा नहीं होगा हमने बड़ी दुनिया देखी महाराज दुनिया देख के बता रहा हूं हम भी गृहस्थ रहे लंबे गृहस्थ रहे और गृहस्थ होके आए समझे अगर अगर ये ऊपरी बात ऊपरी बात भी अगर ठीक नहीं रहेगी तो भी ठीक नहीं आपके तो भीतर कहते तो राम नाम मेरे भीतर से पवित्र है चाहे नहाए चाहे न ये तो ऊपर की चीज है ऊपर की चीज जरूरी है भीतर की भी जरूरी है दोनों शुद्धि होनी चाहिए बाह्य आप सूची ऊपर का वेश भी धारण करना चाहिए पूजा करो चंदन हम हमारे मन में चंदन लगा है ऊपर चंदन नहीं लगा तुम्हारे मन में करीखा लगा है चंदन को लगाए करीखा लगाए चंदन नहीं चंदन धारण करना चाहिए तिलक धारण करना चाहिए ठाकुर बगैर तिलक कभी नहीं रहते आपके आराध्य कभी तिलक के बिना रहते बोलो चाहे श्रीराम जी को दे कृष्ण को देख लो नारायण भगवान को देख लो किसी को शंकर भगवान को देख लो किसी को देखो कोई तिलक के बिना रहता पहले बननाता है क्या बननाता है